महाभारत द्रोण पर्व एक नवति तमो तमोध्याय अर्जुन और द्रोणाचार्य का वार्तालाप तथा युद्ध एवं द्रोणाचार्य को छोड़कर आगे बढ़े हुए अर्जुन का कौरव सैनिकों द्वारा प्रतिरोध संजय उवाच दुस्साहसन बलम हत्वा सभ्यसाची महारथ सिंधुराज पर सन वै द्रोणादी संजय कहते हैं राजन दुशासन की सेना का संघार करके सभ्य साची महारथी अर्जुन ने सिंधु राज्य को पाने की इच्छा रखकर द्रोणाचार्य की सेना पर धावा किया सू द्रोणम समाध्य व्यूह समु स्थिति हृदम वाक्यम कृष्ण चाणु मते भ्रवीण व्यू के मुहाने पर खड़े हुए आचार्य द्रोण के पास पहुंचकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की अनुमति ले हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा शिवेना ध्यामाम ब्रह्मण स्वस्थ चवे भगवत्त प्रसादादिच्छा मेह प्रवेश दुर्भिदा चमु आप मेरा कल्याण चिंतन कीजिए मुझे स्वस्थि कहकर आशीर्वाद दीजिए मैं आपकी कृपा से भी इस दुर्भेद्य सेना के भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ भवान पितृसमो धर्मराज समोपिच तथा कृष्ण समस्व सत्य में तब्रवी मित आप मेरे लिए पिता पाण्डव भ्रता धर्मराज जटि तथा सखा श्रीकृष्ण के समान हैं यह मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ अस्वस्था यथा तात रक्षणअस्वयान घ तथाह रक्ष तात निष्पाप दिज श्रेष्ठ जैसे अश्वस्था आपके लिए रक्षणी है उसी प्रकार मैं भी सदैव आपसे संरक्षण पाने का अधिकारी हूँ तौ तो प्रसादादि दीक्षे सिंधुराजान माहवे निहंतुम दिवद श्रेष्ठ प्रतिज्ञा रक्ष मे प्रभु नर श्रेष्ठ आपके प्रसाद से इस युद्ध में सिंधुराज जद्रथ को मारना चाहता हूँ प्रभु आप मेरी इस प्रतिज्ञा की रक्षा कीजिए संजय एवं मामी सब क्यों तुम जयद्रथ संजय कहते हैं महाराज अर्जुन के ऐसा कहने पर उस समय द्रोणाचार्य ने उन्हें हंसते हुए से उत्तर दिया अर्जुन मुझे पराजित किए बिना जयद्रथ को जीतना असंभव है ए तबुक्त द्रोण सर्व्रतरवा की सारथास्वध्वज तीक्षण प्रसन्न ससारथी अर्जुन से इतना ही कहकर द्रोणाचार्य हस्ते हस्ते रथ घोड़े ध्वज तथा सारथी सहित उनके ऊपर तीखे बाण की वर्षा आरंभ कर दी तथर्जुन सर्व्रता द्रोणस्या कई द्रोणम अभ्य द्रभद्बाण घोर रूपय महत्तरय तब अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा द्रोणाचार्य के बाण समूहों का निवारण करके बड़े बड़े भयंकर बाणों द्वारा उन पर आक्रमण किया विध चरण द्रोणम अनुमान्य विषाम पते क्षत्र धर्मम समाशा नुन प्रजानाथ उन्होंने द्रोणाचार्य का समादर करते हुए क्षत्रिधर्म का आश्रय पुनः नौ बाणों द्वारा उनके चरणों में आघात किया तस्य तूभिविज्वलित प्रखी है शुभे कृष्ण पांडव द्रोणाचार्य अपने बाणों द्वारा अर्जुन के बाणों को काट कर प्रज्वलित विष एवं अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को घायल कर दिया डवस्त बाणशेतुम शरासनम तस्य चिंतस्त फालगुन महात्मनः महात्मन द्रोण शरि संभ्रांसोजा चिक्षेदाशु वीरवाण दिव्याध चयान से ध्वज सारथिमे चाण्डुनंदन अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा द्रोणाचार्य के धनुष को काट देने की इच्छा के महामना अर्जुन अभी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि पराक्रम द्रोणाचार्य ने बिना किसी घबराहट के अपने बाणों द्वारा शीघ्र ही उनके धनुष की प्रत्यंता काट डाली और अर्जुन के घोड़ों ध्वज और सारथी को भी भिन्न डाला अर्जुनम चरवीर एक तस्म अंतरे पार्थ सज्जमु से ये से भाडान इतना ही नहीं वीर द्रोणाचार्य मुस्कुरा कर अर्जुन को अपने बाणों की वर्षा से आच्छादित कर दिया इसी बीच में संपूर्ण अस्त्रवीरताओं में श्रेष्ठ कुंती कुमार अर्जुन ने अपने विशाल धनुष पर प्रत्यंता चढ़ा दी और आचार से बढ़कर पराक्रम दिखाने की इच्छा से तुरंत 600 छो सौ छोड़े उन बाढ़ को उन्होंने इस प्रकार हाथ में ले लिया था मानो एक ही बांड हो पुनः सप्त सात सौ और फिर एक हजार ऐसे बाढ़ छोड़े जो किसी प्रकार प्रतिवत होने वाले नहीं थे तदनंतर अर्जुन ने दस दस हजार बाणों द्वारा प्रहार किया उन सभी बाणों ने द्रोणाचार्य की उस सेना का संघार कर डाला तेह सम्यम कृतना चित्र मनुष्यवाज मातंगा विद्या पे दुर्गता विचित्र रीति से युद्ध करने वाले अस्त्रवेदता महाबली अर्जुन के द्वारा भली भांति चलाए हुए उन बाणों से से घायल हो, मनुष्य घोड़े और हाथी प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। बान्नाध जीविता रथिनो रथ मुख्यभ्य सहसा सर पीड़िता अर्जुन के बाणों से पीड़ित हुए बहुतेरे रथी सारथि अस्व ध्वज अस्त्र और प्राणों से भी वंचित हो सहसा श्रेष्ठ रथों से नीचे जा गिरे चूर्णता क्षिप्तल तुल्य रूपा गजा पेतु गिर ग्राम भूतभ वज्र के आघात से चूर चूर हुए पर्वतों वायु के द्वारा संचालित हुए भयंकर बादलों तथा आग में जले हुए गृहों के समान रूप वाले बहुत से हाथी धराशाई हो रहे थे अर्जुन के बाणों से मारे गए सहस्रो घोड़े रणभूमि में उसी प्रकार पड़े थे जैसे वर्षा के जल से आहत हुए बहुत से हंस हिमालय की तलहटी में पड़े हुए हो रथा स्व दिपचा चलिलोघा युवाद्भुता युगांतादित्य रेहता प्रलय काल के सूर्य की किरणों के समान अर्जुन के तेजस्वी बाणों द्वारा मारे गए रथ घोड़े हाथी और पैदलों के समूह सूर्य किरणों द्वारा सोखे गए अद्भुत जल प्रवाह के समान जान पड़ते थे तम पांडवादित्य सरांश जानम कुरु प्रवीराघ हम थर्ट वे गई प्राक्षात मेघ इवार कर जैसे बादल सूर्य की किरणों को छिपा देता है उसी प्रकार द्रोणाचार्य रूपी मेघ ने अपनी वर्षा के से अर्जुन रूपी सूर्य के उस बाण रूपी किरण समूह को आच्छादित कर दिया जो युद्ध में मुख्य मुख्य वीरों को संतप्त कर रहा था अथात्यशिष्टे नीशताम अशुभोजि आज द्रोण ना धनंजयम तत्पश्चात शत्रु के प्राण लेने वाले एक नाराज का प्रहार करके द्रोणाचार्य ने अर्जुन की छाती में गहरी चोट पहुंचाई सर्वांग धैर्य मालम्यम दिवत सुर द्रोणम उस आघात से अर्जुन का सारा शरीर विफल हो गया मानो भूकंप होने पर पर्वत हिल उठा हो तथापि अर्जुन ने धैर्य धारण करके पक्ष युक्त बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को घायल कर दिया द्रोणस्तु पंचभिर् बाण ही वासुदेव अताड़ अर्जुनम त्रि सप्त ध्वजम फिर द्रोण ने भी पांच बाणों से भगवान श्री कृष्ण को तिहत्तर बाणों से अर्जुन को और तीन बाणों द्वारा उनके ध्वज को भी चोट पहुंचाई राजन, राजन पराक्रमी द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य अर्जुन से अधिक पराक्रम प्रकट करने की इच्छा रखकर पलक मारते मारते अपने बाणों की वर्षा द्वारा अर्जुन को अदृश्य कर दिया पथ तो द्राक्ष भारायका मंडली धनुअ्यता हमने देखा द्रोणाचार्य के बाण परस्पर सटे हुए गिरते थे उनका अद्भुत धनुष सदा मंडलाकार ही दिखाई देता था तेभ्यो समुदेव धनंजय द्रोण श्रेष्ठासु बहुअ कंकपत्र पर राजन उस सम्रांगण में द्रोणाचार्य के छोड़े हुए कंकपत्र विभूषित बहुत से बाण श्री कृष्ण और अर्जुन पर पड़े लगे तम युद्ध द्रोण पाण्डव वासुदेव महाबुद्धि कार्यवत्ताम अचिंत उस समय द्रोणाचार्य और अर्जुन का वैसा युद्ध देखकर कर परम बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने मन ही मन कर्तव्य का निश्चय कर लिया तथो ब्रवी साहो नी कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार बोले अर्जुन अर्जुन महाबाहो हमारा अधिक समय यहाँ न बीत जाए इसलिए द्रोणाचार्य को छोड़कर आगे चले यही इस समय सबसे महान कार्य है पार्थचाप्य प्रवृत्कृष्टेष्ट मृत केशव तद प्रदक्षिण्परा महाभुज परिवृतन सरा तब अर्जुन ने भी सच्चिदानंद स्वरूप केशव से कहा प्रभो आपकी जैसी रुचि हो वैसा कीजिए तत्पश्चात अर्जुन महाबाहु द्रोणाचार्य की परिक्रमा करके लौट पड़े और बाणों की वर्षा करते हुए आगे चले गए तथो ब्रवी स्वयं द्रोण कुेद पांडव गम्यसे ननुमाणे शत्रुर्तसे यद एक द्रोणाचार्य स्वयं कहा पाण्डुनंदन तुम इस प्रकार कहाँ चले जा रहे हो तुम तो ऋण क्षेत्र में शत्रु को पराजित किए बिना कभी नहीं लौटते थे अर्जुन वाचा गुरु भगवान शत्रु शिष्य पुत्र न नोके अर्जुन बोले ब्रह्मण आप मेरे गुरु हैं शत्रु नहीं हैं मैं आपका पुत्र के समान प्रिय शिष्य हूं इस जगत में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो युद्ध में आपको पराजित कर सके संजय उवाच एवं ब्रमाणो बिभत्सुर्यद्रथ वधो सुख स्वराज तो उतो महाबाहु स्वैन्यम संजय कहते राजन ऐसा कहते हुए महाबाहू अर्जुन ने जयद्रथवध के लिए उत्सुक हो बड़ी उतावली के साथ आपकी सेना पर धावा किया तम चक्र रक्षो पांचाल्यो युधामसो अन्वजाता महात्मा बसंत कम आपकी सेना में प्रवेश करते समय उनके पीछे पीछे पांचाल वीर महामनायुधामु और उत्तम चक्र रक्षक हो कर गए तथ जहाराज कृतवर्मा च तो सावतः काम्भोज सुताजनजय महाराज तब जय सावत वंशी काम्बोजरे तथा सामने आकर अर्जुन कोसा दस सहस्राणी रनुयायीना सुरसेना सब्यथवसात महिला ललिताश्च कईकिया भद्रका नारायण से गोपाला कांबोजा च ये गणा कर्ण नजिता पूर्व संग्रामे सूरसमता भारद्वाज पुरस्कृत्य प्रति उनके पीछे दस हजार रथी अमित शाहसेनसी भी बसाती माविल्लक ललित के कम्रक नारायण नामक गोपालगण तथा काम्बोज देशी सैनिकगण भी थे इन सबको पूर्व में कर्ण रणभूमि में जीतकर अपने अधीन कर लिया था ये सब के सब सूरवीरों द्वारा सम्मानित योद्धा थे और प्रसन्न हो द्रोणाचार्य को आगे करके अर्जुन पर चल आए थे पुत्र शोह काभिसन तप्तम क्रुद्धम मृत्यु मेवातम त्यंतम अनेकानि अर्जुन पुत्र शोक से संतप्त हुए कुपित हुए प्राणांतक मृत्यु के समान प्रतीत होते थे वे उस भयंकर युद्ध में अपने प्राणों को निछावर करने के लिए उद्यत कवच आदि से सुसज्जित और विचित्र से युद्ध करने वाले थे जैसे युद्धपथी गजराज गज समूह में प्रवेश करता है उसी प्रकार आपकी सेनाओं में घुसते हुए महाधनुर परंपरा क्रमश्रेष्ठ अर्जुन को पूर्वोक्त योद्धाओं ने आकर रोका ततः प्रवृत्त युद्धम तुम लम रो महर्षण अन्योन्या प्रार्थ ताम जोधा नाम अर्जुन एक दूसरे को ललकारते हुए कौरव योद्धाओं तथा अर्जुन में रोमांचकारी एवं भयंकर युद्ध छिड़ गया जयद्रथवध्रेप आज पुरुषम नेवार्यंत सहिता क्रिया व्याधि जैसे चिकित्सा की क्रिया उभरते हुए रोग को रोक देती है उसी प्रकार जयद्रथ का वध करने की इच्छा से आते हुए पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन को समस्त कौरवीरों ने एक साथ मिलकर रोक दिया एते इतिश्री महाभारते द्रोण पर्वी जयद्रथवध पर्वि द्रोणातिक्रम एक नवति अध्यायः इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथवध पर्व में द्रोणातिक्रमण विषयक इंक्यानबे व अध्याय पूरा हुआ